शिवरात्रि का उत्सव वस्त्र अरंगार से इस देह को सजाने का उत्सव नहीं है शिवरात्रि का उत्सव मेवा मिठाई खाकर जीव को मजा दिलाने का उत्सव नहीं है शिवरात्रि का उत्सव देह से परे देहातीत आत्मा में आराम पाने का उत्सव है शिवरात्रि का उत्सव संयम और तप बढ़ाने का उत्सव है शिवरात्रि का उत्सव माना शिव शिव शब्द ही कल्याण स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम वो सत्य शिव और सुंदर कल हम लोगों ने सुबे उस स्वरूप की थोड़ी व्याख्या सुनी थी सत्य वो है जो त्रिकाल अबाधित हो सत्य वह है जो सदा रहे जिसको परले भी प्रभावित न कर सके उसको सत्य कहते हैं और वह सत्य तुम्हारे हृदय में है वह सत्य तुम्हारे साथ है उस सत्य को प्रकट करने के लिए ही मनुष्य जन्म की बुद्धि है बुद्धि दूसरों का जेब खाली करने के लिए बुद्धि नहीं लेकिन दूसरों के हृदय में और शांति और दुख है वो दूर करके दूसरों के हृदय में भी दिल भर के गीत गूंजाने की लेख बुद्धि है अगर बुद्धि का उपयोग किसी का शोषण करने में आदमी लगाता है तो दूसरे जन्म में फिर उसकी हालत कुछ दयनीय हो जाती है बुद्धि का उपयोग अपने और दूसरे के जीवन में छुपे हुए शिवत्व को जगाने में किया जाए तब तो और बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा हो जाती है भगवान शिवजी को हिमालय पर हमने भावना से निहारा है शिवजी हिम शिखर पर रहते हैं। ऊंचे शिखर पर जीवन को उन्नत करना हो तो ऊंचाई पर जाना पड़ता है कुंडली योग के ज्ञाता योगियों का कहना है कि मानव जब नीचे है केंद्रों में होता है तो उसे काम क्रोध भय शोक चिंता स्पर्धा घृणा सताती जैसे सामान्यतः आदमी मूलाधार केंद्र में होता है तो काम विकार का शिकार होता रहता है वह केंद्र जब रूपांतरित हो तो काम का केंद्र बदल के राम रस प्रकट कर देता है स्वाधिष्ठान केंद्र में भय घृणा ईर्षा और स्पर्धा रहती है उस केंद्र को अगर आदमी संयम से साधन से बदल दे तो भय की जगह पे निर्भयता स्पर्धा की जगह पर समता आने लगेगी गृणा की जगह पर स्नेह का जन्म होगा और शांति की जगह पर शांति का साम्राज्य प्राप्त होगा तुम्हारे भीतर के गीत गूंजेंगे शिवरात्रि माना भीतर के छुपे हुए शिवत्व को जगाना और दिल के ताल के साथ जीवन को मधुर बनाना ये शिवरात्रि का साधन प्रधान संदेश देने वाला दिन है पौराणिक तो कथा में हम लोगों ने तो सुना है कि अनजाने में दिन भर भूखा रहा व्याघ्र रात्रि को शिकार के ताड़ में बिल के पेड़ पर चढ़ गया हिरण आया है तीर कमान उठाया है हिरण ने कहा कि भाई तू अगर मुझे मारना चाहता है तो भले मारना लेकिन मैं अपने स्नेहियों से परिजनों से छुट्टी ले आऊं कहानी होती है सत्य को समझाने के लिए कहानी होती है जन साधारण को उल्लास आनंद देने के लिए और विचारक को तत्व ज्ञान देने के लिए जय राम जी बोलना पड़ेगा एक हिरण आया दूसरे ने भी इसी प्रकार रात में कई आए एक दूसरे के स्नेही पानी पीने के लिए और भाई हम जरूर आएंगे प्राण तुम ले लेना लेकिन हम अपने परिजनों से जरा मिलकर आए हमारा इंतजार करने वाले हमारे स्नेहों को हम राम राम करके आए आखरी रात भर वो ये दृश्य देखता रहा भूख के मारे नींद नहीं आई बिली झाड़ पेड़ पे चढ़ा था उसको पता ही नहीं था और भगवान शिव जी का शिवलिंग पड़ा था और वह रात्रि पवित्र रात्रि महाशिवरात्रि थी पत्र टूटे और पानी के लोटे से कुछ बूंदे गिर पड़ती थी उसकी अनजाने में पूजा हो गई अर्थात जो ऊंचे शिखरों पर हिम शिखर पर विराजमान भगवान शिव है उनकी अनजाने में भी अगर सेवा हो जाती है तो वह शिकारी का हृदय परिवर्तित हो जाता पशु सुबह लौटकर आए पशुओं की सच्चाई ने आदमी के दिल को परिवर्तित कर दिया है आदमी अगर सीखना चाहे तो कभी फूलों से भी सीख सकता है तो कभी पक्षियों से भी सीख सकता है पक्षी आज खाते हैं कल का कोई पता नहीं और एक डाल पर बैठते हैं, फिर कौन सी डाल पर बैठेंगे ये कोई प्लानिंग नहीं फिर भी पक्षी गीत गा के जीवन पन करते हैं पक्षी जब तृप्त होता है तब जो बोलता है वो गीत हो जाता है आदमी आज का है कल का है साल भर का है फिर भी इतना लोभ का शिकार बना जा रहा है कि आदमी ने अपना अंदर का संगीत नाश कर दिया मुझे ये बात फिर से कहनी होगी कि पुराना घर बाप दादों परदादों से पुरखों से चला आया वही पुराना मजबूत घर उस घर में एक साज पड़ा था दिवाली आती उस साज को इधर से उधर करना पड़ता घर के लोगों ने देखा कि क्या चीज है हमें कोई पता भी नहीं चलो हटाओ उस गड़बड़ को घर के लोगों ने सफाई करते समय उस साज को बाहर फेंक दिया कोई फकीर निकला संत निकला उसने देखा उस साज परख गया और संत ने अपनी उस बीणा पर उंगलियां घुमाई और साज से मधुर गीत निकला लोग कट्ठे हो गए कथित तो कट्ठे हो गए घर के लोग भी आ गए और साज सुनकर चकित हो गए उन्होंने कहा कि बाबा जी ये साज हमारा है बाबा जी ने कहा तुम्हारा होता तो घर में रहता तुमने तो बेकार समझकर उसको फेंक दिया है साज उसी का है जो बजाना जानता है गीत उसी का है जो गाना जानता है आश्रम उसी का है जो रहना जानता है और परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है है तो प्राणी मात्र में लेकिन उसको पाने की विधि पाने की कला अगर नहीं है तो परमात्मा साथ में होते हुए भी जीव दीनहीन और दुखी लाचार होकर संसार भवाटी में विकारों के डंक सहता हुआ जीवन यापन करता है ऐसे जीवों को अपनी महिमा समझाने के लिए ऐसे पर्वों की व्यवस्था है शिवरात्रि का पर्व तुम्हें यह संदेश देता है कि शिवजी हिम शिखर पर ऊंचे शिखर पर बिराजते हैं ऐसे ही जीवन को ऊंचे शिखर पर ले जाने का संकल्प करो शिवजी के पास मंदिर में तुम जाते हो नंदी मिलता है बैल समाज में जो बुद्ध होते हैं उसको बोलते तो, तो बैल है अनादर होता है लेकिन शिवजी के मंदिर में जो बैल है उसका आदर होता है पहले उसको नमस्कार करते बाद में शिवजी के दर्शन होते बैल जैसा आदमी भी अगर भगवत कार्य समझे निष्काम भाव से सेवा करे शिव तत्व की सेवा करता है तो वो बैल जैसे आदमी को भी समाज नमस्कार करती है पूजन करती है शिव जी के गले में सर्प है ज्ञानी में ये योग्यता होती है जो ऊंचे शिखरों पे पहुंचते हैं उनमें ये क्षमता होती है कि सर्प जैसे विषिले स्वभाव वाले व्यक्तियों से भी काम लेकर उनको समाज का सिंगार समाज का गहना बनाने की कला उन ज्ञानियों में होती है तुम्हारे बुद्धि के ज्ञान का फल रोटी कमाना ही नहीं रोटी तो भैया एक मच्छर भी कमा लेता है मच्छर को भी इतनी अकल है कि कहाँ खुराक मिलेगा कैसे मिलेगा मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता जब बैठता तो गाल पे बैठता इतनी अकल तो मच्छर को भी है कि कहाँ रोटी मिलता है कैसे भोजन मिले बच्चा पैदा करने की अकल तो मच्छर को खटमल को भी है भोजन और अपना आहार और अपना घर बनाने की अक्ल तो चिड़िया और कौए को भी है इतनी बड़ी अक्कल भगवान ने दी तो केवल पेट पालू कुत्तों की नहीं जिंदगी बर्बाद करने के लिए अक्कल नहीं दी ये जो अक्कल दी है वो अक्कल जहां से प्रकाशित होती है उस कल्याण स्वरूप शिव का साक्षात्कार करने के लिए हमारी बुद्धि है शिवरात्रि का उत्सव हमें देता है जितना जितना तुम्हारे जीवन में निष्कामता आती है जितना जितना तुम्हारे जीवन में पर दुख का कातरता आती है जितना जितना तुम्हारे जीवन में परदोष दर्शन की निगाह कम होती जाती है जितना जितना तुम्हारे जीवन में परम पुरुष दिव्य का ध्यान धारणा होती है उतना उतना तुम्हारा वो शिव तत्व निखरता है और तुम्हारा हृदय आनंद स्नेह साहस और मधुरता से झलकता है पुरानी कथा है कि भगवान विष्णु पूजन कर रहे हैं नौ पुष्प चढ़ाए एक पुष्प कम हुआ और शिव जी ने और भगवान विष्णु ने कमल एक कम हुआ तो अपना नेत्र कमल अर्पण कर दिया ये रूपक कथा है इसके पीछे ज्ञान का रहस्य है भगवान नारायण स्नेह की मूर्ति है और भगवान शंकर ज्ञान के अवतार ज्ञान स्वरूप है ज्ञान के आगे अगर स्नेह की निगाह आ जाए तो ज्ञान मधुर हो जाएगा और स्नेह के पास अगर सुदर्शन आ जाए तो स्नेह भी सर्व में सफल हो जाएगा कथा तो कहती है कि भगवान विष्णु ने अपना नेत्र कमल शिव जी को अर्पण कर दिया और शिवजी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन दे दिया स्नेह के भंडार के पास सुदर्शन होना चाहिए और ज्ञान के भंडार के पास स्नेह होना चाहिए ज्ञानी के जीवन में स्नेह हो जाए विद्वान होते हैं एक माई भगवान के पास मनोती मान रहे थे किसी ने पूछा माई रोज रोज क्यों भगवान के पास आती है कि ऐसा न हो बोले मैंने एक लड़की अपने वकील जमाई को दे रखी है अब दूसरा वकील का भाई है वो भी वकील है मैं चाहती हूं कि भगवान करे मेरी दूसरी लड़की वकील के घर न जाए क्योंकि वकील के पास ज्ञान तो होता है बुद्धि तो होती है लेकिन घर में भी बुद्धि का उपयोग करता है हृदय बिना घर में कैसा व्यवहार होगा ये किस पॉइंट से मटकी यहां रखा ये ये दिस वोट ऑफ वॉट ऑफ मीनिंग ये this, what of, what of meaning, ये, इस, ये इसका मतलब क्या उसका मतलब क्या अरे भाई घर है तो जरा इधर भी होता है जरा उधर भी होता है ज्ञान के साथ स्नेह होना चाहिए वकील लोग प्रसन्न हो रहे हैं जय राम जी की नारायण नारायण तो सारा काम केवल पॉइंटों से है यहां कायदेबाजी से नहीं होता है कायदेबाजी तो चली थी भगवान का मुकुट दही ओर होना चाहिए कि बाही ओर होना चाहिए मुकदमा मथुरा में जारी हुआ और अंग्रेज न्यायाधीश ने दोनों कंपनियों के जो नाटक की कंपनी वाले थे उन दोनों ने एक दूसरे में जरा विखवाद था तो एक ने सोचा कि बाही ओर होना चाहिए तो भगवान इधर को नहीं आ रहेगे दही ओर दूसरे ने कहा नहीं भगवान मुकुट बांधते थे दही और, और बाहीं और उनकी नजर होती थी केस तो दर्ज हुआ न्यायाधीश ने जजमेंट दिया कि भगवान कृष्ण का मुकुट न दाही ओर झुका होना चाहिए न बाहीं ओर होना चाहिए सीधा स्टेट हाईवे होना चाहिए ऑर्डर इज ऑर्डर लेकिन उस बिचारे अंग्रेज न्यायाधीश को पता नहीं कि भक्ति ऑर्डर से नहीं चलती भक्ति तो दिल के प्यार से चलती है उसका जजमेंट तो वहीं धरा रह गया अभी भी भगवान को मुकुट बांधेंगे तो प्रेम में आकर कोई दही और बांधेगा तो कोई बाहीं और बांधेगा जय राम जी की बोल दो ऐसे तुम्हारे घर में दो दो चार बच्चे बच्चियां होगी पत्नी होगी माँ होगा बाप होगा दादा होगा दादी होगा तुम चाहो कि हमारे मन का ही हो तो तुमको सोचना पड़ेगा कभी माँ के मन का भी होना चाहिए तो कभी पत्नी के मन का भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है कभी बेटे के मन का होगा तो कभी बेटे की मन का होगा ये तो भाई अकेला तुम्हारा मन तो नहीं तुम्हारा मन हो तुम इंसान हो दूसरे मशीन थोड़े है मशीन को काम दिया जाता है और मनुष्य को पहले ज्ञान दिया जाता है मशीन को तो काम दिया जाता है मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है और मनुष्य को ज्ञान देने का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का जो अब क्या कहे शब्द नहीं मिलते मुझे उस व्यवस्था का जो परम दिव्य सूक्ष्म व्यवस्था का विवरण करने की जो पद्धति भारत के ऋषियों ने खोज ली है आज तक विश्व की कोई संस्कृति ने नहीं खोजी है विश्व की चार प्राचीन संस्कृतियां हैं मिस्र की संस्कृति प्राचीन है रोम की संस्कृति प्राचीन है चीन की संस्कृति प्राचीन है और भारत की संस्कृति प्राचीन है ये तीन संस्कृतियां या तो गिरजाघर में दिखाई देती या तो अजायब घरों में भारत की संस्कृति अभी भी ऐसे मैदानों में छलक रही है भारत की संस्कृति अभी भी घर घर में गूंज रही है ये भारत की संस्कृति के गूंजने का कारण दो है एक तो हमारे पर्व कभी शिवरात्रि तो कभी महाराज होली कभी दिवाली कभी उत्तरायण कभी गुरु पूनम तो कभी रक्षाबंधन उत्सव कभी भाई बीच, तो कभी कोई पर्व जैसे बड़े हॉल में हॉल को ठहराने के लिए स्तंभ चाहिए ऐसे ही संस्कृति को ठहराने के लिए उत्सवों की आवश्यकता है और उन उत्सवों में ऐसा साइंटिफिक सत्य छुपाया है ऐसा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि आदमी की शारीरिक उन्नति हो मानसिक प्रियता जगे और बौद्धिक अध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक हो जैसे हम शिवजी को पत्र चढ़ाते हैं बिली पत्र चढ़ाकर शिवजी को जल अर्पण करते हैं और फिर कभी जल की दो बूंदें अपने आंखों पर लगाते हैं अपने ललाट पर लगाते हैं अपने मुंह में डालते तुम प्राय करके देखो कि तुलसी के पत्ते अथवा बिली पत्र पानी में डालकर फिर पानी, वो, पानी पियो तो वो पानी शक्तिशाली हो जाता है जयराम जी की। वो पानी पावरफुल हो जाता है जैसे मैग्नेटाइज करते हैं पानी को ऐसे पत्र के स्पर्श से पानी पावरफुल हो जाता है सावन के महीने में भगवान शिव जी को बिल्ली ज्यादा प्रिय है क्योंकि होती भी है और सावन के महीने में बादल ज्यादा घिरे होते हैं धूप कम मिलती है आदमी की जक्षा कमजोर होती है उसको गैसेज होते हैं वायु होते है तो शिवजी को बिल्ली पत्र चढ़ाएं तो सावन के महीने में बिली पत्र में विशेष गुण आ जाता है कि वार वायु प्रकृति के लोगों को बड़ा आराम मिलता है बिली पत्र के नजीक बैठने से पूजा तो शिवजी की हो रही और शरीर तुम्हारा दुरुस्त हो रहा है शिव को तो एक लोटा पानी चढ़ा दो शिवजी के ऊपर जलाधारी रखी जाती है एक एक बूंद पानी टपता है आचार्य विनोबा भावे उनसे किसी आदमी ने कहा कि बाबा जी हर रोज शिवजी की पूजा करना चाहिए बोले हां बोले तो हर रोज एक लोटा लेकर जाए तो साल भर में तीन लोटा शिवजी को अर्पण होंगे हम एक दिन एक टैंकर चढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा तीन लोटे से तो ज्यादा होगा टैंकर चढ़ा दो एक दिन तो हर रोज एक लोटा लेके जाओ मंदिर में टाइम खराब हो मनी इज हनी फारस ऐसा अगर किसी को नहीं नहीं टैंकर अथवा दस टैंकर तुम एक बार चढ़ा दो नहीं तुम जब लोटा लेकर जल की धार करते हो तो जल की धार की ठंडक और तुम्हारे मन के भाव तुम्हारे नीचे के केंद्रों में जो जीवन मन और प्राण बह रहे हैं वो उन्नत होते हैं शिवजी के तो जटाओं से गंगा बहती है शिवजी को तो लोटा पानी की जरूरत नहीं है लेकिन वो लोटा पानी की जो धार करते हो उस धार से तुम्हारा मन भाव प्रधान प्रेम प्रधान होता है तो काम क्रोध आदि जो नीचे के केंद्रों में ते वो नीचे के केंद्रों से मन ऊपर को होने को तत्पर हो जाता है अनजाने में तुम अर्पण तो शिवजी को जल का लोटा करते हो लेकिन तुम्हारा मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आता है तुम्हारी भाव शक्ति और क्रिया शक्ति कुछ चमकती है जलाधारी सतत बूंद बूंद बूंद बूंद पानी बरसा रहे शिवजी पर अर्थात तुम्हारे जीवन में ज्ञान और साधना का सात्य होना चाहिए ये वहां से खबर मिलती है यान मैया तपह जैसे ज्ञान मयम तपा तुम्हारा तप ज्ञान संयुक्त तो होना चाहिए तप में से अगर समझ को निकाल दोगे तो वो तप तो मुसीबत हो जाएगा व्यवहार में से अगर स्नेह निकाल दोगे तो व्यवहार मुसीबत हो जाएगा तो तुम्हारे ज्ञान में प्रेम होना चाहिए और प्रेम में ज्ञान होना चाहिए शिवजी का पूजन करते भगवान विष्णु और विष्णु जी अपना नेत्र शिवजी को देते हैं और शिवजी अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को देते हैं सुदर्शन सुदर्शन माना ठीक दर्शन जिसके पास ठीक दर्शन है वो बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी अपने कर्ता भोगता के चक्कर में नहीं पड़ता है और जिसके पास हल्का दर्शन है वो छोटा सा काम करने के बाद भी बड़ा टेंशन से भर जाता है ये मैंने किया मैंने भी मैंने किया तो ये शिवरात्रि का उत्सव तुम्हारे असली शिव स्वभाव को जगाने का उत्सव है भगवान शिव जी चंद्रशेखर कहे जाते हैं उस दूध के चांद को जटाओं पे रखते हैं ज्ञानी आदमी छोटा सा गुण भी किसी का मस्तक पर धार लेता है शिव जी के मस्तक से ज्ञान की गंगा बहती जो ऊंच शिखरों पे पहुंच गए उनके मस्तिष्क से वो वेव ज्ञान के बहते हैं इसलिए हमारे सनातन धर्म के देवों के मस्तिष्क के पीछे कुछ सफेद स्वच्छ आभा मंडल की कल्पना की गई है जो जो तुम नीचे के केंद्र में रहते हो तो नीचे के केंद्र की सेक्सुअल गंदगी निकल विज्ञानी अब इस बात पर राजी हो गए योगियों का कहना था कि जो आदमी उच्च शिखरों पर पहुंचता है उसके शरीर से पुण्य गंध निकलती है गीता ने भी कहा पुण्य गंधम पृथ्व्याम च पृथ्वी में जो पुण्यशाली गंध है ऐसा नहीं कहा सुगंध सुगंध तो परफ्यूम में हो सकती है लेकिन पुण्यशाली नहीं परफ्यूम लगाने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं आदमी की जीवन शक्ति का ह्रास होता है डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके घोषणा कर दिया है तो पुण्य गंध का मतलब क्या है कि जिस गंध से हमारा मन पवित्र हो जाए महावीर के भक्त चैलेंज करते थे कि भगवान महावीर को हम इन आंखों से देखें चाहे न देखें लेकिन वो इस रेंज में आ गए हों तो हमको पता चल जाता है क्योंकि उस वक्त हमारा मन जरा खुशी से भर जाता है क्यों कि उन महावीर को स्पर्श करके जो हवा आती है वो पुण्य गंधा होती है पुण्य गंधम च पृथ्वी में जो पुण्य गंध है तो ये पुण्य गंध पृथ्वी तक तुम्हारा तो है और तुम जब उन्नत होते हो जब आदमी सेक्स से भर जाता है काम से भर जाता है तो काम के फोर्स में काम विकार के फोर्स में पति पत्नी को चाहे पता चले चाहे न चले लवर लवरियों को पता चले चाहे न चले लेकिन उस वक्त उनके सेक्सुअल केंद्र से नीचे के केंद्र से दुर्गंध निकलती है भोग से दुर्गंध निकलती है और योग से पुण्य गंध निकलती है तो भगवान शिव सदा योग में मस्त हैं इसलिए पुण्यगंध की आभा ऐसी है कि वहां जन्मजात एक दूसरे से शत्रुता रखने वाले प्राणी भी समता के सिंहासन पर पहुंच सकते हैं बैल और सिंह का एक मुलाकात काफी है लेकिन वहां उनको वैर नहीं चूहा और सर्प का एक ही मुलाकात काफी है लेकिन वहां इतना वैर नहीं क्योंकि शिवजी सदा अपने शिव तत्व में उच्च शिखर पर रहते हैं समाधि रहते हैं, समाधि में रहते हैं तो शिवजी की निगाह में ऐसी समता है कि वहां वैर प्रधान एक दूसरे के जन्मजात वैरी प्राणी भी वैर भाव भूल जाते हैं तो तुम्हारे जीवन में उच्च शिखरों की यात्रा करो कि तुम्हारा वैर भाव गायब हो जाए तुम्हारा वैर भाव तब तक है जब तुम नीचे के केंद्रों में रहते हो तो शिवरात्रि हमें संदेशा देती है बेर भाव से हृदय जलता है बेर भाव से चित्त अशांत होता है बेर भाव से खून खराब होता है तो चित्त में ये आग लगाने वाली जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को भगवान शिव तत्व के चिंतन से उन वृत्तियों को ब्रह्माकार बनाकर अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने का संदेशा देने वाले पर्व का नाम है शिवरात्रि पर्व जयराम जी बोलना पड़ेगा जब नीचे के, के केंद्रों में दुर्गंध आ सकती है तो ऊपर के केंद्रों में पुण्य गंध निकले इसमें क्या आश्चर्य अब विज्ञानी इस बात पर राजू है बोलते हैं वो हम पहुंचे तो नहीं है लेकिन जब नीचे के केंद्रों से दुर्गंध का हमने अनुभव किया है तो ऊपर के केंद्रों में सुगंध हो सकती है हर वस्तु के दो छोर होते हैं कोयला जितना काला होता है उतना ही चमकीला हीरा होता है ऐसे ही विकार में जितनी दुर्गंध होती है निर्विकारिता में उतनी महानता और सुगंध हो सकती है पुण्य गंधम पृथ्व्या ऐसे फकीरों के दर्शन करने जब हम जाते हैं जो ऊंचे शिखरों पर पहुंचे हैं साधना के द्वारा तप के द्वारा ध्यान के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा जो ऊंचे शिखरों पर पहुंचे हैं उन संतों के नजदीक हम बैठते तो हमारे मन के विकार कम होने लगते हमारा अभिमान कम होने लगता है ऐसा भारत का योग विज्ञान है योग विज्ञान के ज्ञाता योगियों का कहना है कि तुम जब तुम मूलाधार केंद्र में स्वदिष्ठान केंद्र में साधारण प्राणी के रूप में होते हो तो ये विकार तुमको झपेटते रहते हैं जब तुम तीसरे केंद्र में आते हो विकसित होता है तो वो बुद्धि का केंद्र है आइंस्टीन जैसे आदमी का वो केंद्र थोड़ा सा विकसित हुआ रिसर्च में लगाया और वो विश्व विख्यात हुआ तुम्हारा वो केंद्र विकसित हुआ और परम तत्व में रिसर्च में लगाओ तब उस जगत में भी तुम आगे बढ़ सकते हो फिर चौथा केंद्र आता है चौथे केंद्र में आदमी पहुंच जाए और उसको रूपांतरित करने की शक्ति आ जाए तो एक जगह पर बैठे हुए भी अनेक जगह पर तो प्रकट हो सकता है संकल्प मात्र से वो पहुंच सकता है चौथे केंद्र का इतना सामर्थ्य पांचवा केंद्र अगर विकसित हो गया तो आप सोते हुए भी जगने का अनुभव करेंगे और जगते हुए भी आप संसार से सोए हुए हो होंगे आपको राग के समय राग न होगा द्वेष के समय द्वेष न होगा चिंता के समय आप चिंता की खाई में न गिरेगे चिंतन करेंगे लेकिन चिंता की खाई में न गिरेगे छठा केंद्र अगर खुल गया शिव नेत्र खुल गया तो महाराज संसार तुमको स्वप्न जैसा होगा तुम्हारे आप सारे भस्मीभूत हो जाएंगे तुम्हारे पुण्य पाप तुमको बांधने वाले नहीं होंगे तुम्हारे को तो नहीं बांधेगी लेकिन तुम्हारी जिस पर निगाह भी पड़ेगी उसका जीवन भी पवित्र होने लगेगा ऐसा तुम्हारा तीसरा नेत्र है इसलिए भगवान शिव को तीन नेत्र त्रिनेत्रधारी कहते हैं शिव नेत्र दो नेत्र से तो जो सामान्य लोग देखते हैं। ऐसा है दो नेत्र हम लोगों के तीसरा नेत्र हमारा जो बंद है शिव की उपासना करने के पीछे संकेत मानव में भी तेरा शिव तत्व तो छुपा है तू तो, अपना तीसरा नेत्र खोल ताकि तेरे उपासना और विकारों को तू भस्म कर सके तेरे बंधनों को तू जला सके फिर आता है सहस्त्र सार वहाँ तुझे निर्माण का सुख है महानिर्वाहन की अनुभूति होती है तो मनुष्य के अंदर ये सारी बीज रूप में शक्तियां छुपी है उत्सव में उपवास कराते उपवास जिस दिन करते हैं तो हमारी जटरा को आराम मिल जाता है प्राण शक्ति को आराम मिल जाता है तो वो प्राण शक्ति ऊपर के केंद्रों में आने में आसानी से चढ़ती है इसलिए उपवास है ऐसा नहीं कि अन्न नहीं खाए तो कुछ भगवान राजी हो जाएंगे अन्न नहीं खाने से भगवान राजी होंगे और खाने से नाराज ऐसा नहीं ये उपवास की व्यवस्था इसलिए है कि अन्न पचाते पचाते तुम्हारा मन नीचे के केंद्रों में रहता है प्राण नीचे के केंद्रों में रहता है कोई पर्व के दिन जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा शरीर स्फूर्तिदायी होता है तुम्हारे प्राण और मन ऊपर के केंद्रों में आते हैं, ताकि तुम शिव तत्व में हिम शिखर पर पहुंच सको ऊंच शिखरों पर पहुंच सको इसलिए शिवरात्रि को उपवास कहा गया है भगवान शिव जी भूत रमाए है अर्थात भभूत ये संदेशा देती है कि कितना शरीर को सजाओ धजाओ लेकिन आखरी यह मिट्टी हो जाएगा शरीर मिट्टी में मिल जाए उसके पहले अपने कर्ता भुगता को अहंकार को तुम भस्मीभूत कर दो तो तुम्हारा हजारो शिव के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा जितनी जितनी आदमी की दृष्टि संकीर्ण है उतना उतना वो दुखी है और उतना सीमित है जितनी उसकी दृष्टि विशाल होती है उतना वो असीम तो में लहराता है और उसके द्वारा कई सत्कार्य होते हैं तो शिवरात्रि माना तुम्हारी दृष्टि की संकीर्णता ई दो आंखों से देखने वाले दुनिया को अब तीसरी आंख ज्ञान की आंख से देने की देखने की कला प्रकट करने का दिवस उसका नाम है शिवरात्रि का दिवस तो शिवरात्रि का संदेश तुमको देता है संदेश देता है ये पर्व कि तुम सासू हो तो बहू को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करो क्योंकि बहू को होगा कि देखो बेटी अपनी है और मैं पराई हूँ बेटी बहू के चित्त में शोभ न हो ऐसा सासू को ज्ञान दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए अगर तुम बहू हो तो सासू से अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार से व्यवहार करो तो तुम्हारा हृदय खिलेगा और सासु का स्नेह मिलेगा अगर तुम पति हो तो पत्नी का हित चाहो पत्नी का मत हो जाओ साथ साथ में पत्नी का शत्रु जैसा व्यवहार भी न करो कि पत्नी की कमर टूट जाए और तुम बेकार भोगते रहो और तुम पत्नी हो तो पति को अपने चंचल नयनों से विकारों के नीचे के केंद्रों पे नहीं गिराओ लेकिन पत्नी हो तो पार्वती माँ को याद करो जगत जननी जगत अम्बा को याद करो कि भगवान शिव जी की समाधि में कितना सहयोग करती है, जय राम जी अगर तुम पत्नी की जगह पर हो तो पति शिव तत्व तो में आगे कैसे बढ़े और तुम पति की जगह पर हो तो ये सोचो की पत्नी पार्वती के नाई उन्नत कैसे हो तो तुम्हारा ग्रस्थी जीवन धन्य हो सकता है भगवान शिव जी, जी के समक्ष गणपति जी हैं गणपति जी के विषय में भी पौराणिक कथा है कि शिव जी कहीं पढ़ा रहे थे और मां पार्वती ने अपने शरीर के मैल से दो बालक बनाए एक बालिका एक बालक तो उस बालक को द्वार पे खड़ा कर दिया ये कहानी है रूपक है जनता इन रूपकों से आनंद लेती है मजा लेती है और विवेक की बुद्धिमान इन रूपकों से तत्व का अमृत खोज लेते हैं जयराम जी बोलना पड़ेगा शिवजी जब घर में प्रविष्ट हो रहे थे तो उस द्वारपाल बच्चे ने रोका तो शिवजी ने बोला तू तो कौन होता है मेरे घर में रुकने वाला तो उसने रोका तो शिवजी ने मस्तक उड़ा दिया जब अंदर गए तो पार्वती माँ विलाप करने लगी और सारी घटना से शिवजी ज्ञात हुए तो शिव जी ने गुप्त अपने अनुचरों को कहा कि जाओ किसी का मस्तक ले आओ इस बच्चे पर लगा दें जीवित कर दिया ये पुरानी कथा है तो जो हाथी के सामने मिल गया हाथी का मस्तक काट के अपने बेटे पर लगा दिया तो गणपति हुए ये रूपक है